संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगो में साहस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरकर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में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 क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरकर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कभी हार नहीं होती अभी आप सुन रहे थे सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वाचक स्वर भारती परिमल